दूसरा प्रश्न भगवान मैं युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं करता था और अब जब वृद्ध हो गया हूं तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती मैं क्या करूं क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है रामनाथ मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं लेकिन यह तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे तुम न तो पहले कभी मरे ना अब मर सकते हो जो मरता है वह तुम नहीं हो कोई और है देह मरती वह तो आवरण है मन मरता है वह सूक्ष्म आवरण है इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है जो मालिक वह ना तो जन्मता है ना मरता है बहुत बार ये जीवन घटा है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 तुम तो सदा न मालूम कितनों को मरघट पहुंचा के हमेशा घर वापिस आ जाते तुम तो जियो बेफिक्री से जियो मन कहता है इन व्यर्थ की चिंताओं में ना पढ़ो फिर जवानी के नशे होते मूर्छाएं होती दौड़ होती धन पाना है पद पाना है प्रतिष्ठा पानी है फुर्सत कहां है समय कहां है कि कोई बैठ के विचार करे जो जवानी में विचार कर ले समझना अति बुद्धिमान है समझना कि महामेधावी है क्योंकि तौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती कि आदमी लगता है जागा जागा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 समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो सन्यास है जवानी में तो बहुत मुश्किल होता कि किसी को होश आए मगर ये दुनिया बड़ी अजीब है लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहां होश आता रामनाथ तुम तो सौभाग्यशाली हो कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता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 इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना यह या याद उपयोगी इसका उपयोग कर लो बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज का उपयोग कर लो इसको भी सीढ़ी बना लो मृत्यु कीमती चीज है अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो सन्यास ना होता अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता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 मौत की पहली पगध्वनिया सुनाई पड़ने लगती है अब यहाँ या सीखी नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है दिए हैं मैंने जगत को फूल फल किया है अपनी प्रभा से चकित चल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 तो हम अपने मित्र नहीं तो हम अपने शत्रु इस दुनिया से बहुत लोग अधिक लोग गंवा कर ही लौटते रामनाथ कोई जरूरत नहीं कि तुम भी गंवा के लौट गमा कर लौट सकते हो जागो, समय रहते जागो।